रघुनाथ कीतनम त्र ततमस्तकांजलि कृतार्थ देव मरुतिमसातकतावंद दिनेश वंशनंदनम शुशोभिभालचंदन नमाश्वर गोपाल भट प्रिय पूज्यशालम श्याम तनु सुशोभम विभंग्रम रूपम कलवेणुक्म श्रीश्रील राधारमण नमामि जन्मा जन्माद यार्थे स्विघ सुराट तेने ब्रह्मृदा आदि कव मुह्यूर तेजो वारी मृदा यद विमय यो मृषा स्वेना सदा निरस्तुहक सत्य परम अहो स्तनकालकूट जिगांसी अय यद्यध्वी ले गति धारतुचिता तथम कंवा दयालु शरण व्रजेम मनोजब मार ऋतु तोल्यग्रिय बुद्धिवता वरिष्ठ वाताज वानूथ मोख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपद्ये वंदेह श्री गुरो श्री उत्पदकमल श्रीगुरून्वैष्णवांसूप साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साइत सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपाद गणललिता श्री विशाखाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे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 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वरचंद्र की जय जय श्रीरा देश्याम दशरथ नंदन भरताग्रज लक्ष्मण प्रिय श्री राम जी की अहेतु कृपा करुणा से श्री सीताराम के प्रेरणा से विगत कुछ दिवसों से हम श्री वाल्मीकि रामायण का कथा का अमृत पान कर रहे हैं आज चतुर्दिवस है तीन दिवसीय से ठाकुर की लीला बाल कांड जो है वह नींव कही गई है रामायण की सबसे ज्यादा श्लोक भी अगर कहीं प्राप्त होते हैं तो वह बाल कांड के अंदर प्राप्त होते हैं ये सबसे बड़ा इस वजह से है कि अगर किसी घर की नींव जितनी ज्यादा बड़ी और बढ़िया और मजबूत होगी वह घर उतना बढ़िया और मजबूत होता है ठीक उसी प्रकार से यह बाल कांड अधिकतर दिन ले जाता है कथा के परंतु यहाँ कथा का मंतव्य यह नहीं है कि उस कथा को सुन के हमें कोई मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या किसी चार पुरुषार्थों में से भी कोई पुरुषार्थ अगर हमें चाहिए यहाँ तो जो चैतन्य महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ की बात कही है आ, प्रेमा पुरमोर्थो महान बोले हम सब भक्तगण यहाँ पर बैठकर प्रेम के पुरुषार्थ की चर्चा और उस प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और कथा हरि कद हरि अनंत हरि कथा अनंत महाराज कथा इतनी बड़ी है आ, अब चौबीस हजार श्लोक अगर बोले जाए तो एक एक श्लोक के अंदर कितने भाव समाहित होते हैं सब आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाओं के अंदर खोला है उन सब टीकाओं का वर्णन करना चालू करो सब करो तो भैया यह कथा तो कभी समाप्त ना होने वाली तो हम भी प्रथम दिन जिस तरीके से हमने पहले ही बोल दिया कथा को समझने का प्रयत्न करिएगा मूल रामायण का पाठ अगर आप 100 श्लोक में कर लो पूरी कथा हो जाती है पूरी रामायण का 24,000 श्लोकों का फल 100 श्लोकों के अंदर ही आपको प्राप्त हो सकता है और सब कोई अधिकतर जानते हैं कि वह कथाएं है, क्या हैं, कौन सी है रामायण बचपन से सबने देखी है टीवी पर लोगों से सुनी भी है कृष्ण की कथाएं कम सुनी है राम, राम जी की कथाएं ज्यादा सुनी है तो कल जल्दी जल्दी में राम जी का जन्म तो करवा दिया पर कथा सही से हो नहीं पाई थी हा? कहेंगे क्योंकि आ, राम जन्म में भी भाई किसी का जन्म होता है मैया ने गर्भ में इतने बड़न इतने महीनों तक रखा है हाँ उसे हमने पांच मिनट में जल्दी जल्दी में समाप्त कर दिया देखो जब देवता गण ब्रह्मा के पास अपनी याचना लेके पहुंचे कि और प्रार्थना करी कि हम सब के सब रावण से इतने प्रताड़ित हैं कि पवन देव भी उस हिसाब से वायु को चलाते हैं जो रावण को प्रिय लगती है सूर्य देव भी उस तपस्व को उस ताप को इस धरती पर भेजते हैं जो रावण को प्रिय लगता है इंद्र भी उस स्थान पर उतनी ही वर्षा करता है जितनी रावण को पसंद थी महाराज सभी देवी देवता गण जितने थे वह सब के सब त्रास में थे वह सब ब्रह्मा के पास पहुंचे ब्रह्मा के पास जाके निवेदन करा निवेदन करने के बाद ब्रह्मा जब तक उत्तर देते तब तक नारायण महापे प्रकट हो गए नारायण से विनती करी है तब नारायण ने कहा अच्छा चलो ठीक है सब की बात मान ली हाँ अब नीचे देखो इस वक्त अश्वमेध यज्ञ हो रहा है अश्वमेध यज्ञ होने के बाद अब यज्ञ होगा यज्ञ जो जब चलेगा उस समय पर मैं वहां पर दशरथ को अपना पिता के रूप में वर्ण करूंगा यानि कि दशरथ ने राम का वर रूप में वर्ण नहीं करा दशरथ के पुत्र राम कह हम कहते हैं क्योंकि वह रहे हैं परंतु यह है तो सर्व पिता है जगत पिता हैं ह जगन्नाथ हैं इन्होंने महाराज की रामायण के अंदर लिखा है कि वरण करा वरण का मतलब है चूज किया हम किसको चूज करा दशरथ को चूज करा कि ये अब मेरे पिता बनेंगे क्योंकि ये लीला है राम की यह एक लीला है भगवान यहाँ पे क्यों आना चाहते थे बोले मैं यहाँ आऊंगा निवास करूंगा हाँ बोले मैं यहाँ पृथ्वी पर आके निवास करूंगा वाल्मीकि रामायण के अंदर आया है कि मैं निवास करूंगा वहां पे पहुंच के भाई पंद्रह सोलह साल की जब तक उनकी उम्र थी तब तक तो उन्हें वनवास मिल चुका था हा इक्कीस की मैं मिला था इक्कीस के में मिला था पंद्रह सोलह के में मिला था चौदह वर्ष तक का जो वनवास था इस वनवास के बीच में ही रावण को भी मार दिया अंत में रावण को मार के आ गए। अगर वह सिर्फ रावण को मारने का ही ध्यय के आते तो महाराज कितने साल रहते यहाँ पे ये तो उन्होंने शुरू में ही कर लिया सब हाँ और हम पढ़ते हैं महाराज ग्यारह हजार वर्षों तक कई जगह पर दस हजार वर्ष की बात आई है पर ग्यारह हजार वर्ष है कि ग्यारह हजार वर्षों तक भगवान श्री राम ने अयोध्या पे राज्य करा और अयोध्या पे नहीं समस्त पूरे संसार पे क्योंकि सूर्यवंशी सूर्यवंशियों को ब्रह्मा ने यह धरती मनु को यह पूरी धरती दान में दी थी ब्रह्मा ने तो ये पूरी की पूरी धरती सूर्यवंश की थी सगर नाम के उसमें राजा हुए उन्होंने गड्ढे खोदे जिसमें पानी भरा इस वजह से जहां जहां पे जल भर गया उस जगह को सागर कहलाना चालू कर दिया वाल्मीकि रामायण के अंदर पूरा उसमें विस्तृत रूप से इसका वर्णन है तो महाराज भगवान श्री राम का आने का मंतव्य सिर्फ इतना नहीं था कि मुझे आके रावण को मारना है क्योंकि रावण को तो उन्होंने बहुत पहले ही मार दिया भगवान का यह मंतव्य भी नहीं था कि मुझे यहां आके अपने प्रेमियों से मिलना है प्रेमियों से भी कई बार मिल लिए कितने देर तक शबरी से कितनी देर तक मिलते रहे हा? उन्होंने 999 सौ निन्यानवे रास करे कितनी देर तक मिलते रहे अपने सब सखियों के संग गोपियों के संग तो किस वजह से इतने वर्षों तक उन्होंने वहां पर रहे बोले मानव धर्म के कारण कि मानव का जीवन सौशील्य होना चाहिए हाँ शीलवान होना चाहिए हा इस वजह से शायद उस शीलता को सुशीलता को दिखाने के लिए हा? कि हे भगवान होकर भी मानव का जीवन शील में रूप से सुशील रूप से निर्वहन कर सकता हूं तो मेरी प्रजा एवं बाकी के समस्त जीव जितने भी हैं इस धरा पे वह भी इस मानव धर्म को सीखकर उसका सही रूप से यहां पर उसका क्रिया करें और उस तरीके से रहे सिर्फ मानव धर्म सिखाने के लिए और सोचो मानव कितने टेढ़े थे कि मेरे भगवान को ग्यारह हजार वर्षो तक यहां इस धरा पे के सिखाने में उन्हें टाइम लगा कितना टाइम लगा अब ग्यारह हजार वर्षों तक रह के चले गए जाने के बाद क्या देखे गए हमारे पास चले तो गए पर जाने से पहले हमें अपना वह नाम दे गए जो नाम जप करने के बाद ही उस नाम को जपने के बाद ही व्यक्ति सुशील बन जाता है भक्ति देवी के स्वयं श्रृंगार करती है उस पुरुष का यह जीव होता क्या है मैं कई जगह पर देखा है एक दो जगह प्रश्न भी इस बात को पूछा गया है कई बार होता था कि हम इधर ऑफिस में काम करते हैं तिलक लगा के नहीं जा सकते हैं ठीक है नहीं लगा के जा सकते शास्त्र तो कहता है पानी से लगा के ले चले जाया करो हाँ फिर कहते हैं कि ऑफिस में रहते हैं इधर उधर बहुत रहते हैं जप नहीं हो पाता भगवान का नाम नहीं हो पाता कहीं जाते हैं वहां पे भगवान के नाम नहीं कर पाते हैं कई जगह पर पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती हैं कि महाराज भगवान का नाम भी नहीं लिया जा सकता है कई जगह पर हम अपनी पढ़ाई के कारण अपने लोगों के कारण उस हरे नाम को भी छोड़ देते हैं कई बार देखा गया है हरे नाम को छोड़ते नाम एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है जिसे कभी जीवन में संतों ने छोड़ा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए कबीर दास के संग स्वयं है कि महाराज कबीर दास को मुसलमान बनाने के लिए दबाव डाला गया कि तुम्हारा अब धर्म परिवर्तन होगा आ? तुम्हें राम का नाम छोड़ना है अगर तुमने मुसलमान तुम्हें मुसलमान बनना है अगर तुम मुसलमान नहीं बने तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा कबीरदास स्वयं कहते हैं हम ना मरे मरी हैं संसारा हमको मिलिया जियावन हारा आ, अरे हम नहीं मरते हैं। संसार मरा हुआ है आ, संसार मरा हुआ है हमको मिलिया जियावन हारा हम मुझे तो वह जीवन देने वाला जगन्नाथ मिल चुका है वह त्राण करता मिल चुका है अब ना मरो मरने मन माना ते मुए जीनी राम ना जाना बोले हम कहा मैं कहा मरा हूं मुझे बता तो सही सीधू तो मुझे कहा मार सकता है वह सब मन मरे हुए हैं जिनके अंदर राम का नाम नहीं है जिसका मन राम के नाम पे नहीं लगा हुआ है वह व्यक्ति मरा हुआ है जिसका आ, जिसका मन राम के नाम पे लग गया आ, वह तो जीवंत है साकत मरे संत जन जीवे भरी भरी राम रसायन पीवे बोले ये संत जन तो जिंदगी भर जीते हैं मरने के बाद भी जीते हैं मरने के बाद भी जीते हैं क्यों जीते हैं भरी भरी राम रसायन पीवे बाकी वह तो राम रसायन को उस रस को पीते हैं वह अमृत है रसायन तो अमृत है उस रसायन को पीते हैं हरी मरी है तो हम मरी हैं हरी ना मरे हम काहे को मरी है अगर वह हरी मर जाए तो जरूर मैं मर जाऊंगा अगर वो नहीं मर रहा तो मैं क्यों मरूं? ये ये भक्त है हा भगवान मर रहा है ठीक है जब भगवान नहीं तो मेरी भी कोई सत्ता नहीं है ऐसे जीव की भी सत्ता नहीं है अगर ईश्वर की सत्ता नहीं है और अगर ईश्वर की सत्ता है तो फिर जीव की भी सत्ता है ईश्वर ईश्वर है जब तक जीव महापर है अगर सब ईश्वर हो गए तो जीव नहीं होगा अगर जीव नहीं होगा तो भगवान का दास्य प्रेमी कोई नहीं होगा भगवान का कोई प्रेमी नहीं होगा अगर जीव है और भगवान नहीं है देखो ये तो दोनों तरफ से चलेगा ना हाँ यहाँ तो भेद होना जरूरी है यहाँ तो दो तरफ का काम है हाँ भगवान भगवान जैसे वो बोला जाता है ना गुरु शिष्यों से होता है और शिष्य गुरु से होता है जब तक गुरु के पास शिष्य नहीं है महाराज तो वो गुरु नहीं है और अगर वह शिष्य रामचरित्र के अंदर ही लिखा हो टेढ़े से टेढ़ा वक्र चंद्रमा हमारे शिव ने धारण कर लिया तो महाराज वह टेढ़ा चंद्रमा भी इतना इतना गुणमई कहलाने लगा हाँ बोले वह कई लोग मैंने देखे हैं महाराज बड़े निकृष्ट अधर्मी हाँ अधर्मी भक्त के बारे में तो नहीं कहूंगा परंतु अधर्म बिल्कुल करते हैं गलत तरीके का पर आके क्या दिखाते हैं मैं उनका शिष्य हूं मैं उनका शिष्य क्या है टेढ़े को गुरु का नाम मिल गया एक टैग मिल गया इस वजह से वह शोभा पा रहा है अदरवाइज उसके अंदर तो इतनी गलतियां भरी पड़ी हुई हैं कि महाराज तुम्हारा मन ही नहीं करता उससे बात करने का परंतु वह उस गुरु का शिष्य है तभी तुम मुझसे नमन कर रहे हो क्योंकि गुरु महाराज शिव तुल्य है कहे कबीर कहे कबीर मन मन ही मिलावा महाराज यह मन तो सिर्फ मेरा भगवान का नाम जो राम है वह मिलाता है और उसी ने मुझे जीवंत कर रखा है ये ये नाम अगर ना हो हमारे जीवन के अंदर तो भगवान की जो सत्ता ग्यारह हजार वर्ष तक चली वह चलेगा उसके बाद आज क्या है हमारे पास हमारे पास सब कुछ है हम कह सकते हैं हमारे पास सब कुछ है परंतु मुख्य स्थिति में अगर देखें भगवान हो के हरेक के घर में मंदिर है हरेक के यहाँ पे फोटोग्राफ लगी हुई है परंतु महाराज भगवान कहीं नजर नहीं आते और ना भगवान कहीं से प्रकट होते हैं ना प्रहलाद की भक्ति हमारे अंदर है हाँ ना, ना हमें प्रहलाद बनने की इच्छा है सही बात है हम भक्त जरूर कहते हैं अपने आप को परंतु प्रहलाद बनने की इच्छा हमारे हृदय के अंदर अब तक जीवंत नहीं हुई है कि मैं उस भगवान का भक्त बनना चाहता हूं हम अभी भी सोच रहे हैं अरे मैं बहुत ज्यादा निक्रष्ट हूं अधर्मी हूं हाँ क्या कहते हैं इतना ज्यादा मैं शूद्र समान हूं अरे शूद्र समान हो गए तो भगवान सबसे पहले शूद्र को अपनाता है अरे तुम्हारे नाम के पीछे दास लग गया तुलसीदास ने स्वयं इस बात को कहा है आ? तो रामचरितमानस के अंदर यह बात साफ तौर पे आई है बोले जब भगवान श्री राम से पूछा गया कि हे राम आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है आ? मैं नाम क्या है उसका मैं प्रिय दास मोरे कुछ करके पद है पूरा आपको याद है माता जी नहीं महाराज स्वयं कहते हैं मुझे क्या पसंद है मुझे बोले मुझे मेरा दास पसंद है अमर कोश के हिसाब से दास के दो शब्द दो अर्थ प्रथम शूद्र दूसरा सेवक हा जैसे आप संकल्प लेके बैठते हो पंडित जी कुछ पूजा कराते करते हैं संकल्प होता है संकल्प में ब्राह्मण हो शर्मा हम हाँ, अमुक देव शर्मा हम बोला जाएगा अगर आप अः क्षत्रिय हो तो बोला जाएगा अमुक अमुक देव वर्मा हम हाँ। अगर आप आ, वैश्य हो तो बोला जाएगा अमुक देव गुप्त हम हाँ ठीक उसी प्रकार से जब कोई शूद्र बैठेगा तो उस समय पर बोला जाता है अमुक देव दासो हम तो दास एक शूद्र होता है और एक दास का मतलब सेवक है और तुलसीदास स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे गलती से भी दास लगा लेता है तो भगवान श्री राम इतने करुणामई हैं कि दास लगा लिया एक बार कह दिया कि मैं राम का दास हूं भगवान श्री राम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं और उसे अपना सेवक मान लेते हैं एक बार भी भूले से भी कह दिया कि मैं भगवान का दास दासू ये करुणामयी भगवान राम है कृष्ण तुम्हारा अच्छी तरीके से परीक्षा लेता है वो अगर राधा रानी नहीं होती तो ठाकुर जी कभी सीधी चाल नहीं चलते ये सब राधा रानी का प्रभाव है जिसके कारण वे सीधे चल रहे हैं और राम हा? पर ये राम का नाम बड़सा ऋतु रघुपति भगती तुलसी साली सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास टीका तो इसकी बहुत इसकी व्याख्या बहुत लंबी करी जा सकती है टीका है तो ज्यादा नहीं है इस पर किस राम नाम क्या है रा कार महाराज सावन है मां माकार क्या है भादो है सावन भादो क्यों कहा गया बोले क्योंकि जब वर्षा ऋतु आती है उस वर्षा ऋतु के अंदर ये दो महीने वर्षा के ज्यादा युवा वाले होते हैं वर्षा उस समय पे सबसे ज्यादा युवा होती है बोले कौनसी वाली भक्ति करनी है कौन सी वाली भक्ति करनी है बोले जो युवा वाली भक्ति हो आ? वह भक्ति जो बुढ़ी हो चुकी है उसे नहीं करना है जो भक्ति बिल्कुल अभी तक जवान भी नहीं है बच्ची है उसे भी नहीं करना है बोले राम नाम को किस प्रकार से लेना है बोले जिस प्रकार से युवा अपना सब काम करता है युवा किस प्रकार से अपना सब काम करता है बोले उसके अंदर बल सबसे ज्यादा होता है उसके अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और महाराज वह सब कुछ करने का दृढ़ विश्वास से आ, उसके अंदर ही है विश्वास होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जब इस नाम को कैसे करना है वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति ये वर्षा ऋतु भक्ति है भक्ति देवी है आ, तुलसी साली सुदास बोले ये आपको किस प्रकार से रहना है बोले ये नहीं कि एक दिन नाम ले लिया दो महीने नाम ले लिया पांच महीने नाम ले लिया बोले नहीं बोले साली की तरह से रहना है साली एक तरीके का महाराज घास होती है और उस घास को सब वह घास पानी के अंदर होती है और वह उस पानी में उस पानी को लबालब रूप से भरा होना चाहिए जब तक वहां पे पानी भरके नहीं होगा तब तक साली नाम की घास नहीं होती है ये कुशा जैसी दिखती है से क्या बास्केट भारत के अंदर बास्केट बनाई जाती है हां साली नाम की जो घास है से माजी मान ली यहां पे क्या कहते हैं अलग उसमें क्या कहेंगे साली नाम की घास बोले कौन सी रहनी बोली यह भक्ति साली नाम की घास की तरह से उस भक्ति रूपी नदी के अंदर नदी क्या बोलो महाराज उस भक्ति सागर के अंदर भरी रहे हमेशा उस जल से भक्ति के जल से भक्ति के रस से वहां पे भरी हुई रहे वह सुदास हो वह सुदास उसको भगवान श्री राम अपना लेते हैं वहां कहीं कोई बात नहीं राम जा चुके हैं अलग अलग लोगों का अलग अलग उसमें मत है कितने लाखों वर्ष पहले भगवान श्री राम आए थे अब जब भी आए हो हमारे लिए तो कली पैदा भय कली जन्म भय हो हम सबके हृदयों के अंदर जन्म होना आवश्यक हमारे हृदयों के अंदर जन्म हम तो फोटोग्राफ प्रतिदिन देखते हैं उससे थोड़ी ना जन्म होता है भगवान का नाम हमारी जीवा पर पहुंचे हम कथारूपी यह जो अमृत है इससे विश्वास बढ़े श्रद्धा के संग महाराज मिल जब ये अंदर पहुंचेगा उससे जो रसायन बनेगा वही अमृतुल्य होता है तब जब नाम लिया जाता है भगवान श्री राम का तब उसका प्राकट्य हमारे हृदय के अंदर होता है ये वसंत ऋतु हुई या वसंत ऋतु की तो बहुत चर्चा करी गई है भगवान का जन्म भी वसंत ऋतु में हुआ अपने पुराने उस पर आ जाए विषय पर लौट के हमारे भगवान का जन्म भी भगवान श्री राम का जन्म भी वसंत ऋतु में हुआ चैत्र को कहा जाता है मधु मास वैशाख को कहा जाता है माधव मास माधो मास हा? हमारे यहां शास्त्र के अंदर हर एक का अपना एक नाम है मास का जैसे कार्तिक को दामोदर मास कहते हैं ना नल मास अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने हाँ भगवान श्री कृष्ण के जो तीन महीने हैं उन्होंने अपने तीन नाम उन महीनों को दे दिए कार्तिक को दामोदर दे दिया हाँ अधिक मास को पुरुषोत्तम दे दिया और वैशाख मास को माधो माधव मास दिया तीन नाम अपने जी ने दे दिए उनको अलंकृत कर दिया अपने नामों से कि यह तुम तीनों के तीनों मास अब आज से मेरे नाम से ही जाने जाओगे तो ये ठाकुर जी के कथा का जो जन्म का जो प्रबंध चल रहा है वह कैसी जब नारायण ने कहा कि मैं नीचे पहुंचूंगा मानव धर्म के लिए मानव धर्म के लिए आप पधारने की आपने बात कह दी कह के आप उसी समय अंतर्धान हो गए वाल्मीकि रामायण में तो यह आता है उसी समय अंतर्धान हुए और दूसरे ही क्षण यज्ञ भगवान महाराज खीर पायस लेके वहां उस अयोध्या दशरथ के सामने उपस्थित हो गए बोले बोले पायस पायस क्या है? ये है है। राम रसायन ही स्वयं भगवान श्री राम पायस के रूप में खीर के रूप में वहां प्रकट हो चुके हैं ये कोई यहां इस धरा धरती की दूध चावल चीनी से मिली हुई खीर नहीं थी हाँ, यह तो साक्षात भगवान श्री राम थे जो वहां पर उस खीर के रूप में प्रकट हो चुके थे और तब उस प्रजाप्रति उस महाराज अग्निदेव यज्ञ नारायण ने उस भगवान उन भगवान श्री राम को दशरथ को दिया दशरथ को दिया चार भाग करे चार भाग करने के बाद एक भाग कौशल्या एक भाग केकई और दो भाग जाने किस वजह से सुमित्रा को दे दिए। चारों ने, तीनों ने तीनों उनको पिया उनको खाया उस समय पर ब्रह्मा ने सभी देवी देवताओं गंधर्वों किन्नरों आदि से कहा अब आप सब भगवान वहां पे प्रकट होने वाले हैं अब आप सब भी वहां पहुंच प्रकट हो जाइए और भगवान की लीला में सहयोग प्रदान करिए और सेवा करिए तब ब्रह्मा ने स्वयं इस बात को कहा जंभ मार मारस्य सहसा मम वक्तरा जायत कि ब्रह्मा बोले कि जब मैंने अपन जमहाई ली ही जमहाई लेते हुए अपना मुंह खोला मुंह खोलते ही मेरे मुख से जामन नाम का रीछ प्रकट हो गया हा? जो मेरा ही पुत्र है मेरा ही अंश है बोले मैंने तो उस जामवन को नीचे भेज दिया है अब आप सब दे, देवतागढ़ जितने भी हैं अब आप भी अपने अंश को नीचे भगवान की लीला में भेजिए तब उस समय पर इंद्र स्वयं इंद्र ने अपना अंश भे बाल बन के प्रकट हुए हैं हां सूर्य जो है वह सुग्रीव बन के प्रकट हुए हैं बृहस्पति नार के रूप में आए हैं कुबेर गंध माधव के रूप में मादन के रूप में आए हैं विश्वकर्मा नल के रूप में आए हैं इन्होंने ही सेतु बंधन करा था नल बानर ने ना तो नल बानर क्या बोले विश्वकर्मा थे क्योंकि विश्वकर्मा का काम है आर्किटेक्ट है ना बनाना इनका काम बनाना है आ, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं सब देवी देवताओं के घर बनाने होते हैं कुछ होता है तो ये जाके बनाते हैं द्वारका भी इन्होंने ही बनाई थी आ? तो यह नल नाम के वानर के रूप में प्रकट हुए अग्नि नीला के नाम से प्रकट हुए वानर के रूप से और हमारे पवन पुत्र पवन जी के पुत्र कौन हुए वह हनुमान हुए इनकी चर्चा कल हमने करीतुलित बल धाम इनके अंदर बहुत बल है कितना बल है बोले एक एरावत हाथी के अंदर दस हजार हाथियों का बल होता है दस हजार एरावत के अंदर जितना बल है उतना एक इंद्र के अंदर बल होता है और दस हजार इंद्रों के अंदर जितना बल है उतना हनुमान जी के एक रोए का होता है रोम का होता है आ, और वह सब सबके और हनुमान जी का तो शरीर पूरा का पूरा वानर रूप में आए हैं तो पूरा का पूरा बालों से भरा हुआ है उन रोम से रोयों से भरा हुआ है तो अतुलित बलधाम तो वह अतुलित बलधारी धारी हनुमान किसके पुत्र हैं पवन पुत्र हैं परंतु अंश रुद्र के हैं तो वह उन सब देवताओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर प्रकट हुए भगवान की लीला में यह लिखा हुआ है कि यस्य देवस्य यद्रूप वेशो यश पराक्रम समस्तेन समस्त तस् तस्तः पृथक कि जिस जिस देव देवता के अंदर जो जो बल जो जो रूप जो जो पराक्रम था यद्रुपम वेशो जोसा जिसका वेश था यश चाह पराक्रमा जिसका जैसा यश था और जिसका जैसा पराक्रम था वो वैसे ही अपने अंशों को उन्होंने इस धराधरती पर रामलीला के लिए प्रकट कर दिया तो जिसके बाद पवन देव के बाद पवन पुत्र के पास उनकी हाँ पवन देव की वह वायु शक्ति है ऐसे ही जैसे नल के पास जिसकी चर्चा भी करी उनके पास महाराज डिजाइनिंग का काम है वो वो सब कुछ बना देते हैं ठीक उसी प्रकार से जो जो कर सकता था उसने वह करा ततश्चा द्वादशे मासे चैत्रे ना बागिके तिथो इस समय पर जब सब देवी देवता के अंश यहाँ पर प्रकट हो रहे थे उस समय पर दशरथ जी महाराज चिंता में थे सोच रहे थे कि ना जाने यह मेरा बालक मेरे सब बालक कब प्रकट होंगे मैं इनके संग खेलना चाहता हूँ हाँ मैं पित्र भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ मैं अभी तक हाँ एक पित्र भाव मेरा प्रजा के प्रति तो है वह रहेगा परंतु एक अपना पुत्र अगर मेरे पास आए मैं उन सबके संग उनका लालन पालन करना चाहता हूँ यह सोचते रहे सोचते रहे सोचते हुए बारह महीने गुजर गए और बारह महीने जब गुजरे तब महाराज चैत्र मास की नवमी तिथि को चत्र मास की नवमी तिथि अब ये नवमी तिथि जो है ये रिक्ता तिथि कही गई है नवमी तिथि रिक्ता तिथि है चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी ज्योतिष के आधार पर ये तिथियां रिक्ता तिथि कही गई हैं रिक्ता तिथि का अर्थ है कि इन तीन तिथियों को कोई भी ज्योतिषाचार्य हो वो ये कहेगा कोई भी अच्छा काम मत करो और कोई भी यात्रा मत करो ये रिक्ता तिथि कुछ अच्छा काम नहीं करा जाता है तो जब भगवान श्री राम आने को दे तो नवमी तिथि जो है वह है भगवान श्री राम के पास गई और भगवान श्री राम से बोली कि भाई हम तो रिक्ता है आप हमारे यहां पर कैसे आएंगे हाँ आपका तो आना गलत है क्योंकि हम तो अशुभ है तो भगवान श्री राम बोले तुम रिक्त हो पक्का तुम हो। बोले हाँ। ज्योतिषाचार्यों ने पक्की तरीके से हमें रिक्त बोल दिया का मतलब है खाली हाँ भगवान श्री राम बोले अरे रस रूप में जो खाली बर्तन मिल जाए हम तो उसी को भर देते हैं हाँ भक्ता भक्त के हृदय को खाली ही तो देखना चाहते हैं मेरे भगवान हाँ भाई इस इस हृदय के अंदर जाने क्या भरा हुआ है अगर खाली रहता तभी तो भगवान आके बस सकते हैं तो बोले अरे नवमी तिथि तू चिंता मत कर मैं तू रिकता है तो क्या हुआ तेरे तो पास आके मैं तुझे भर दूंगा तो महाराज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम आ, पधारे और बैसाख मास की हाँ माधव मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को वैदही पधारी सीता रानी पधारी ये दोनों की दोनों हा? एक दोनों ने उस रिक्तता को एक क्योंकि सीता को बिना सीता के हा? बिना सीता के भगवान श्री राम की प्राप्ति नहीं है कई राम और लक्ष्मण को पानी सुपड़ नखा जब राम और लक्ष्मण के पास पहुंची थी हा? हमने आज तक सब लीलाओं के अंदर सुना है कि भगवान ने सबको आशीष प्रदान करा है सबको अपनी शरणागति प्रदान करी है जब सुपर नखा पहुंची तो पहुंचने के बाद उसके नाकता काट के भगा क्यों दिया था बोले तो इस वजह से भगाया था क्योंकि वेदही रूपी जो भक्ति देवी थी हा उसको उसने ठुकरा दिया था तो राम के संग सीता का होना सबसे ज्यादा जरूरी है बिना भक्ति देवी के भगवान नहीं मिलते हैं और सीता भक्ति देवी साक्षात तभी तुलसीदास हनुमान चालीसा के शुरुआत में ही सबसे पहले कह देते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मन मुकुर सुधारऊ रघुवर विमल जसु जो फल दायफलचारी सबसे पहले कह देते हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो महाराज हर जगह पर उन्होंने इसी बात की बंधव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन किस गुरु की बात करी है उन्होंने सिर्फ सीता की प्रथम दिन बताया ना श्रिया अनुग्रहितो गुरु इति श्री गुरु या श्री रेवा गुरु श्री गुरु हा श्री रेवा भारत सीता जी हैं यह प्रिया जी की बात कर रहे हैं उनके गुरु कौन है तुलसीदास की प्रिया जी हैं बिना प्रिया जी की कृपा के भक्ति मिल ही नहीं सकती है और यही कारण था सुपर्णा कि महाराज नाक और कान काटने का अगर वह सीता को समर्पित पहले हो जाती भगवान राम के अंदर ताकत नहीं थी कि तू मना कर दे यही, यही चीज होती है राधा कृष्ण के उसमें भी हम सब गौड़िया वैष्णव क्या है हम भगवान के पास जाते ही नहीं है क्योंकि उनके पास तो अधिकार मन के हा मन के माले के कभी मन आया आ गए कभी मन आया नहीं आए हाँ मान ली कैसे मना कैसे हमें अपना भगत माने कितना फल दे हमारी भक्ति का सबसे बढ़िया है हमारे यहाँ की आदि माधुर्य भाव में आदि गुरु कौन है बोले राधा रानी है राधा रानी के चरण पकड़ लो राधा रानी के अनन्या बन गए तो भैया भगवान श्री कृष्ण छोड़े नहीं छोड़ेंगे शादी के बाद अपने अपने नहीं लगते हैं ससुराल बाहर ससुराल सबसे ज्यादा प्रिय लगती है भगवान श्री कृष्ण अपनों को नहीं देखते हैं शादी के बाद वृंदावन बिहारी बन के पहुंच जाते हैं वृंदावन के अंदर सबको गोकुल छोड़ देते हैं ससुराल में रहते हैं और भैया जो जितनी भी सहेलियां हैं वह वो, वो कौन है ससुराली पक्षी तो है ससुराली पक्ष का अनादर भगवान नहीं करते हैं हम सब भी क्या है यही तो गौड़िया सिद्धांत है छह गोस्वामियों का अनुकरण अनुचरण करना है कैसे करना है सीधी सीधी बात है वो क्या बने हुए हैं बोले वो गोपी भाव में गोपी उपासना में सेवा कर रहे हैं सेव्य की सेवा चल रही है सेव्य की सेवा चल रही है यही हमारा कार्य है हमें भी वो जो सेवा कर रहे हैं उसमें हेल्पिंग हैंड की तरह से काम करना है कि वो और हमें सेवाएं दे दें हम और सेवा करना चालू करें धीरे धीरे सेवा भरती है वही सेवा फिर महाराज आपको स्वयं उस वृंदावन के लिए एलिजिबल कर देती है और आप उस वृंदावन नाम में उस गोपी के रूप में पहुंच जाते हैं छह गो के अधीनस्थ होके सरल है कोई ऐसी वो बात नहीं पर बिना भक्ति के बिना भक्ति देवी को अपनाए हाँ बिना भक्ति देवी की शरण लिए चाहे सीता हो चाहे श्री राधा रानी हो तब तक भगवान राम और कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं। तो महाराज दोनों ने नवमी तिथि को अपना लिया दोनों ने नवमी तिथि को अपनाया चैत्र मास के टीकाकारों ने चैत्र मास का फल लिखा है चैत्रे मधुर भाषी स्याद हंकारा सुखान्वित टीका कारों ने पूरा क्योंकि ज्योतिष की वाल्मीकि रामायण में बात हुई है किस लगन पूरी बताई गई है ठाकुर जी की कौन सी कौन -कौन है कौन कौन से ग्रह कौन कौन से स्थान पे थे तो टीकाकारों ने पूरा ज्योतिष शास्त्र उसके अंदर उठाके डाल दिया है अब ज्योतिष की पूरी बात तो नहीं कर सकते हैं बोले चैत्र मास बोले चैत्र मास का व्यक्ति चैत्र मास के अंदर जो व्यक्ति पैदा होता है जिसका जन्म होता है वो कैसा होता है बोले कि वो मधुरभाषी होता है और भगवान श्री राम इतने ज्यादा मधुरभाषी थे कि रावण के संग युद्ध चल रहा था रावण हारने लगा थकने लगा तो प्यार से और बुरी बुरी उल्टी सीधी बात कह रहा था और राम उसके पास गए उससे बोले हे लंका श्रेष्ठ आप रण में थक गए हैं हाँ आप घर जाइए सो लीजिए कल जब आप सही हो जाएंगे कल फिर युद्ध करेंगे वो गाली दे रहा है ये इतने मृदुभाषी कुछ गलत ही नहीं निकल रहा है कौन शत्रु के लिए इस तरीके की बात करता है बोले ये चैत्र मास में उत्पन्न जिनका जन्म हुआ है हाँ? जिनका अविर्भाव हुआ है वह भगवान श्री राम चैत्र मास के अंदर हुए तो मृदुभाषी रहे कहीं ना भी कुछ बोला कोई ठीक है किसी के बारे में कभी गलत नहीं कहा भगवान श्री राम ने बोले क्यों क्योंकि चैत्र मास के अंदर पैदा हुए थे इनका जन्म हुआ था इस वजह से महाराज फिर बताया नवमी जन्म फल नवमी के दिन पैदा हुए हैं तो नवमी को क्या होता है बोले निर्भया जो नवमी वाले दिन पैदा होता है जैसे देखो आप वो करते हो ना राशि फल देखते हो ऐसी ज्योतिष के अंदर जिस दिन का जिस दिन पैदा हुआ है वो देखा जाता है जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है ये देखा जाता है तो हर चीज का एक अपना फल होता है, है? तो ज्योतिष के अंदर जैसे आप महीनों के उसमें भी चलती है ज्योतिष की आप एक हो वर्गो हो क्या हो तो उस हिसाब एक महीने का फल होता है ना तो, तो उसके बारे में जानते हैं इस समय पे जो पैदा हुआ है वो इस तरीके का होगा ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर भी चैत्र के अंदर जिसका जन्म हुआ है वो किस तरीके का होगा अब नवमी तिथि को जो पैदा होता है जिसका जन्म होता है वह किस किस तरीके का होता है बोले वह सबको निर्भय प्रदान करने वाला होता है वह किसी से भी डरता नहीं है किसी से भी नहीं डरता है और आप कथाओं में सुनोगे भी आगे अभी आएगा कि महाराज खुद स्वयं संकल्प लिया है भगवान श्री राम ने कि वानरों मैं संकल्प लेता हूं तो मैं निर्भय पथ प्रदान करता हूं जब युद्ध के लिए जाते हैं संकल्प स्वयं लेते हैं बोले नवमी पे पैदा हुए नवमी के तिथि के दिन इनका जन्म हुआ इस वजह से ये निर्भय रहे पुनर्वसु हा? किस नक्षत्र में आए बोले पुनर्वसु नक्षत्र में आए पुनर्वसु का सरलतम अर्थ क्या है बोले जो उजड़े हुए घरों को फिर से बसा दे पुनर बसु हा जो बसा दे उजड़े हुए घरों को बोले वह है पुनर बसु इन्होंने सुग्रीव का भी बसाया इन्होंने विभीषण लात मार के बाहर निकाल दिया था लंका से विभीषण को कुछ भी नहीं था महाराज उसका भी घर बसा दिए राम ने क्यों पुनर्वसुन एक नाम इनका विष्णु पुनर्वसु इनका एक नाम कहा गया है अनुभव विजयो जेता विश्व योनि पुनर्वसु ये विष्णुशास्त्र नाम में भी भगवान का एक नाम पुनर्वसु कहा गया है बोले ये सबके जुड़े हुए जो घर हैं उनको बसाने वाले कौन है बोले भगवान श्री राम है मलूक दास जी की एक कथा हमने सुनी थी पहले बचपन में तो भाई ये फ्कड़ संत थे इनके मुंह में जो जहां जब आती थी वो उसी समय कह देते भैया जीत समझ लो इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है तो मैं उल्टी लगे तो उल्टी सीधी लगे तो सीधी ज्योतिष पे भरोसा पे नहीं था तो बोल देते वैसे तो होता है यात्रा प्रकरण हम देखना चाहिए जब यात्रा करने के लिए जाओ यात्रा कैसी होगी क्या होगी भगवान श्री कृष्ण ने कई जगह पे यात्रा प्रकरण को देखा भी है इसकी चर्चा भी आई है शास्त्रों के अंदर गर्भ संहिता के अंदर आया है कि जब भगवान श्री कृष्ण गंस को मारने के लिए गए हैं तो उन्होंने नक्षत्र उन्होंने नक्षत्र का चुनाव करा पुख्य नक्षत्र शुभ नक्षत्र है, उस शुभ नक्षत्र में ही वृंदावन को छोड़ा था क्योंकि उस नक्षत्र पे यात्रा करते हुए जिस भी काम से आप जा रहे हो वह कार्य पूर्ण हो जाता है न? और पुख्य नक्षत्र के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं कही जाती है बड़ा अच्छा नक्षत्र होता है ये तो जब भगवान ने तो इस शास्त्र को इस ज्योतिष को माना है परंतु मलुक दास कहते हैं कि भाई मैं तो इन सब में से किसी को नहीं मानता धर रखो अपने पास हाँ। मैं इनमें से किसी को नहीं मानता मैं राम मेरे हाँ और मैं राम का सेवक ये शरीर मैंने राम के लिए समर्पित कर दिया है अब मैं किसी भी यात्रा पे जा रहा हूं तो राम के लिए जा रहा हूं अब राम जाने और वो यात्रा जाने और वो काल जाने मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है पर ये आता विश्वास से जब तक तो ये विश्वास नहीं होगा ना तो तुम ये झूठी झूठी आज कह लो हाँ राम जी है देखने वाले मैंने उनका वो कर लिया निकल जाओ यात्रा पे हाँ ठाकुर काल का डंडा चल जाएगा भा दो दिन पहले तो मान नहीं रहे थे चलते चलते तो सब मान लिया मैं राम जी का भगत तो तब नहीं चलता है विश्वास की जरूरत है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम जो भगवान के प्रतिकूल है उसको छोड़ना और जो भगवान के अनुकूल है उसको अपनाना यह शरणागति है तो होती है विश्वातिथि महाराज विश्वास रखना कि ये ही सब कुछ है मेरे हाँ जब ये विश्वास आ जाएगा ये मेरी रक्षा करेंगे आ, ये ही मेरी रक्षा करेंगे तब जाके महाराज शरणागति मैं ठाकुर जी बोलते नहीं अब देखने का समय आ चुका है कि अब मुझे इसे देखना है तो मलुक दास रोज कथा वथा चलती थी एक के घर में पति तो बड़े खरखट स्वभाव के थे जब देखो तब उल्टा सीधा कहना साधुओं संतों के बारे में भक्तों के बारे में आ, भक्त थे नहीं पत्नी भक्त थी घर में कुछ भी सामान आता चुपके से जाके वह साधु संतों के पास जाके दे आती बोले इतना सामान है कुछ साधु संतों की कृपा मिलती रहे बहुत बढ़िया है महारा जाके सामान देती रहती कुछ समय के बाद कभी कभी बैठ के प्रवचन सुनती हरी कथा सुनती हरी कीर्तन करती पर पति के साथ पति को दिखा के नहीं पति जब चला गया काम पर खेत पर चला गया उस बीच में से आके करती कि पति को मालूम ना चले क्योंकि पति महाराज मारता था ऐसी स्थिति आई कि एक दिन पति खेत पे था पत्नी अ हरी कथा का आनंद ले रही थी और जो उनका लड़का था जिसकी उम्र 16-17 साल की थी वह लड़का खेत वो गायों को चराने के लिए जंगल ले गया सावन का महीना था सावन के महीने में सर्पों के बिलों के अंदर उनके सर सांपों के घर के अंदर महाराज पानी बढ़ जाता है तो वो बाहर निकल आते हैं अब घर के अंदर नहीं रह पाते तो गुस्सा रहती है उनको तो महाराज वो कहीं गायों को घास चरा रहा था चराते चराते पैर पड़ गया किसी काले विषधर पर उस सांप ने सा डस लिया डस लिया वो वहीं पर ही उसका शरीर शांत हो गया उसके शरीर को कुछ लोगों को मालूम चला वो लेके आए पति तब तक आ चुका था पत्नी को भी जब मालूम चला वह भी लौट के आ गई अब पति ने दोष मरना चालू कर दिया कि तू जो संत सेवा करने जाती है उस संत सेवा के पाप से हाँ वो संत सेवा के पाप से मेरा यह लड़का मर गया अगर अब तू जाके उन संतों से इस मेरे बालक को जीवित नहीं करवाएगी तो आज शाम तक सूर्यास्त तक होते होते एक नहीं दो कब्र खोदूंगा जिसमें एक में अपने लड़के को और दूसरे में तुझे दफनाऊंगा क्योंकि कहा जाता है जैसे सर्प ने काटा है उसे जलाया नहीं जाता है हाँ उसे कब्र उसकी बना के गड्ढा खोद के उसे वहां पर गाड़ दिया जाता है ये शास्त्रीय नियम है तो महाराज ये कह दिया कहने के बाद मलुक दास जी सब वहां पे थे आ, उन्होंने सुना तो महाराज सुन के अन सुना कर दिया वो उल्टी सीधी कहे जा रहा था गालियां दिए जा रहा था पर संत का स्वभाव होता है महाराज कड़वे वचन तो उन्हें उतने ज्यादा प्रिय लगते हैं वह देवी उठ के मलुकदास के पास गई मलुकदास से बोली आप मुझे अपना पुत्र नहीं चाहिए मुझे अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं है मेरा पति मुझे रोज मारता है एक दिन जान से मारते का मुझे कोई बात नहीं है परंतु जैसा दोष यह लगा रहा है कि संत सेवा के पाप के कारण तो मैं बस आपसे यही विनती करूंगी कि इन सब अधर्मियों को और मेरे मरने के बाद अगर यह बालक भी नहीं जिया तो जितने और अधर्मी होंगे उनके मुख से यह शब्द कभी ना निकले कि संत सेवा के बाद पाप लगता है बोले आप कुछ कृपा करिए मलुकदास बैठे हुए थे मानी क्या हुआ रमता जोगी थे महाराज चिमटाउन उनका गड़ा हुआ था चिमटे को बाहर निकाल लिया चिमटा लेके गए और जाने के बाद हाँ उसकी चिमटे की जो नोक होती है उस नोक को हाँ ले जाकर आ, लड़के की नाक के पास रख दिया और एक चिमटे की नोक से महाराज एक बूंद निकली और उसकी नाक के अंदर चली गई वह लड़का जो नीला पड़ा हुआ था महाराज सफेद हो गया और जाग जाग के बैठ गया जैसे कहीं सो रहा था एकदम उठ के बोला मैं अभी कहा मैं तो जंगल में था मलुकदास के शिष्य आए उन्होंने आके पूछा महात्मन क्या करा हाँ ये क्या था वह बूंद क्या थी बोले मुझ जैसे पकड़ संत के पास है क्या है सिर्फ राम नाम है अरे वह राम नाम का अमृत था थोड़ा चखा दिया अब इसके शरीर में खून नहीं है सिर्फ राम नाम का अमृत दौड़ रहा है तो महाराज यह तो उजड़े हुए घरों को बसा देते हैं इनका काम ही है उजड़े हुए घरों को बसाना यह राम नाम की शक्ति है अमृत की शक्ति है पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर किस काल में किस घड़ी में बोले अभिजीत मुहूर्त में उनका जन्म हुआ हु? अभिजीत मुहूर्त में जब समय घड़ी जब चलती है चौबीस घंटे जो होते हैं उसमें एक समय ऐसा आता है मुहूर्त एक ऐसा आता है कि आपको किसी भी पंचांग को किसी भी चीज को देखने की कोई जरूरत नहीं है और वह मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का अर्थ है कि इस मुहूर्त के अंदर आप जो भी काम करोगे वो जीत लोगे हा? वो आपको प्राप्त हो जाएगा ये हर जगह हर विश्व के किसी कौन है भारत के अंदर यह समय कितने बजे से होता है ग्यारह चालीस वृंदावन के अंदर ये हर जगह के भाई वहां की डिग्री के हिसाब से क्या कहते हो लॉन्गिट्यूड हाँ, और लैटिट्यूड के कारण हर जगह का अलग है भारत के अंदर मथुरा अयोध्या उधर की तरफ ग्यारह के आस या ग्यारह कई जगह पे ग्यारह से यह दोपहर को ग्यारह बज के मिनट से शुरू होता है और बारह बजकर बीस मिनट तक रहता है बुधवार को नहीं यह बुधवार को नहीं पड़ता है ये पढ़ता कब? बाकी के छह दिन पढ़ता है तो उस अभिजीत मुहूर्त के अंदर जब अभिजीत मुहूर्त था 12 बज गए दोपहर के आ, जब सूर्य देवता सूर्याग्नि अपनी चरम सीमा पे थी उस समय पर मेरे भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ जिया सियावर राम चंद्रगी उस समय पर उनका प्रादुर्भाव हुआ अब ये कल तो हो ही ना पाती कथा <laughs> ये ये जो भगवान है मंगलवार के दिन इनका जन्म हुआ है इनका जन्म मंगलवार के दिन हुआ तो इस रिश्ते से भी मंगल साला है क्योंकि वो भूपुत्र है आ? भूपुत्र वाले दिन ही जन्म लिया क्योंकि मालूम था भैया माइके वालों से सही रिश्ता विस्ता बना के रखना करना है तो भूपुत्र क्योंकि जानकी जी भूपुत्री है अब भूपुत्र भूपुत्री वाली बात जो कल आए थे वो अच्छी तरीके से जानते हैं जो आज आए हैं उन्हें याद नहीं उन्हें मालूम नहीं है तो यह भूपुत्र और भूपुत्री तो भूपुत्र के उसमें ही साले के संग पहले ही साठ साठगाट कर करा के उन्होंने अपना जन्म कर लिया करते हुए देखो भगवान के जन्म की बहुत सारी अः श्लोक वाल्मीकि रामायण के अंदर मिलते ही नहीं एक ही श्लोक मिलता है बस जन्म का भगवान श्री कृष्ण के तो बड़े सारे थे भर भर के थे हाँ भागवत जी के अंदर इधर उधर सब आचारों ने कितना सारा लिखा है भगवान राम का भैया हम तो अभी अभी नए नवेले हैं, गहरे पानी में भी राम सागर के अंदर उतरे नहीं है तो जितना हमने अपने इस छोटी बुद्धि से अध्ययन करा तो प्राप्त हुआ एक श्लोक लिखा हुआ था प्रौध माने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जन याद्रामम दिव्य लक्षण बोले महाराज प्रौध माने जगन्नाथम अब ये मत सबसे पहले ही वाल्मीकि इस बात को कह रहे हैं घर के अंदर जन्म किसका हुआ है बोले किसी मनुष्य का नहीं हुआ है जगन्नाथ का हुआ है और इस बात को रामचरित्र मानस के अंदर भी साफ तौर पर भगवान शिव ने कथा शुरू होने से पहले ही सती को जो पार्वती बन के आई थी उनको समझा दिया पार्वती को बेटे दूसरी गलती मत करना समझ लो कथा करने से पहले ही राम सो पर परमात्मा भवानी भवानी समझ लो यह राम जो है वह है परमात्मा है तह ब्रह्म अति अभिहित तब बानी बोले अगर अब भी नहीं माना और ब्रह्म में रही कि ये कौन राम कौन है राम कौन है राम कौन है हा? इस जिंदगी में जी नहीं पाओगी अस संशय आनत और माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही बोले अगर जरा सा भी संशय तेरे अंदर आ गया हाँ तेरे अंदर जरा सा भी इस भगवान श्री राम परमात्मा है इस बात का संशय जरा सा भी आ गया क्या जाएगा ज्ञान विराग ज्ञान और वैराग्य तेरे पास से चले जाएंगे जब भक्ति आती है तो भक्ति के संग दो भक्ति के पुत्र आते हैं एक का नाम है ज्ञान दूसरे का नाम है वैराग्य ज्ञान कौन सा ज्ञान है बोले ये भगवान का ज्ञान भक्ति का ज्ञान है जो भक्ति रसाम सिंधु के अंदर लिखा हुआ है ये भक्ति का ज्ञान कि भगवान को कैसे भगवान की सेवा उपासना या भगवान की कैसे भक्ति करी जाती है उसका क्या? तभी कई बार देखते हैं फकड़ संत हुए बहुत सारे हुए हैं कबीर दास हुए मलुक दास हुए हैं कितने हुए हैं हमारा कभी कुछ नहीं पढ़ा हा? हरिदास ठाकुर आदि कभी किसी ने कुछ नहीं पढ़ा परंतु भक्ति देवी की जब कृपा प्राप्त हो गई और भक्ति उन्हें मिल गई वह महाराज सब कुछ पूरा भक्ति का ज्ञान उनके पास आ गया बोले अगर जरा सा भी ब्रह्म रहा ना ज्ञान आएगा तेरे पास ना वैराग्य आएगा ये सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपके जीवन ये ये देखने की चीज है ये एक्सरे की चीज है अगर आपके जीवन के अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं आ रहा है तो समझ लो आपकी भक्ति अभी भी अपूर्ण है क्योंकि भक्ति अकेले नहीं आती है भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर आती है तो ये दोनों की बहुत आवश्यकता है हाँ वैराग्य कौन सा भक्ति में वैराग्य भक्ति में वैराग्य घर छोड़ने की बात नहीं है जंगल जाने की बात नहीं है भारत में तो कोई जंगल ही नहीं बचा है कनाडा में तुम किसी जंगल में रह नहीं सकते हो वैराग्य मलुक दास ने बड़ी बढ़िया बात कही है संत कपड़े पहन के संत बन गए तो वह समझ तुमने यह समझा वैराग्य आ गया तो गलत बात है अगर हृदय के अंदर अगर तुम्हारे वैराग्य है तो तुम कोई से भी कपड़े पहन लो संत संतुल्य बन जाओगे तो ये भक्ति का भक्ति का श्रृंगार उनके दो पुत्र करते हैं और उनके दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य आपके जीवन के अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों आना चालू हो जाता है और जब यह आना चालू हुआ आप समझ लें आप भक्ति के मार्ग पर बिल्कुल सही रूप से चल रहे हैं तो उन भगवान श्री जगन्नाथ का प्रादुर्भाव उस धाम अयोध्या अवध नगरी के अंदर भय अब देखो वो भयो वो हमारे नंद के आनंद भाई ना वो को आ जाए अंदर बीच बीच में है। वो ए, अब अब आवे ना हमें आवे बस <laughs> हराज पैदा हुए हैं क्या सुंदर लाला के दर्शन हो रहे हैं जिन जिन ने देखा जहाँ जहाँ देखा यह सब के सब मंत्र मुग्ध हो गए क्या उनके कपोल थे क्या पद्म नयन उनकी आखे थी क्या अलकावली थी क्या घुघराले उनके बाल थे वहां दोहावली के अंदर तो दोहावली में अ साक्षात रूप से इस बात की चर्चा कवितावली के अंदर इस बात की चर्चा अ करी है आपके तुलसीदास ने यह बात की चर्चा बाल्मीकि रामायण में सौंदर्य की चर्चा नहीं आई है बाल रूप की झांकी कैसी थी इसकी चर्चा कवितावली के अंदर तुलसीदास ने लिखी है अवधेश के द्वारे सकारें गई सुत गोद के भूपति से अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जैना ठगे धिक से तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से सजनी ससी मैं सम मिल उभ नवनील से सरोसे एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी उस समय महाराज पुत्र को अपनी गोद में लेकर बाहर आए तो उसकी मैंने उस पुत्र की शकल को जैसे ही देखा तो सोच विम, विमोचन को ठगी सी रही हाँ मैं उसी समय उस चंचल चित्तवन मुस्कान पर उस छवि पर मेरा मन ठग गया उस इतने रूपवान थे इतने आ, इतनी लालिमा पूर्ण थे इतने दिव्य मान थे कि मैं सब कुछ भूल गई मैं ठगी सी वहाँ खड़ी रही हु? और जो व्यक्ति उस और जो व्यक्ति जो उस जगह पर वहाँ पे अगर पहुँचा हो और उनके उस रूप पर उस बाल झांकी पर अगर मोहित नहीं हुआ है तो उसे धिक्कार धिक्कार है धिकार है हा? उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान जान पड़ते हैं मतलब महाराज ऐसे तीखे नयन हैं उनके जैसे भगवान श्री कृष्ण के बताए गए हैं बाम लिए हुए हैं महाराज पद्म नयन है खंजन के समान मतलब ये जो आखरी की ये आखरी ये है ये खंजन चाकू के समान महाराज इतनी तीक्ष्ण हैं कि भगवान किसी को भी देख ले उसी के हृदय को ऐसा काट के उसके हृदय में बस जाते हैं वह सब कुछ भूल जाता है हे सखी वह ऐसे जान पड़ते हैं महान चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हैं पहुंची कर कंजनी मंजू बनी बनी माल नवनील कलेवर पीत झंगा झलके पुल के गोद लिए अरविंदु सो आनु रूप मर मरंदु अनदित लोचन मृग पिये मन मोहन बसियो अस बालकु तो बस बालकू सो तुलसी जग में फलु कौन जिये जो उस बालक के चरणों में घुंगू कर कंजनी हा? कर कंजनी पग नूपुर पहुंची करकंजनी बालक के चरणों में घुघरू कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणियों की माला शोभा मान है खुद तो चमक ही रहे हैं एक मणियो की माला भी महाराज उनकी चमक रही है हा? उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झंगुला झलकता था महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे उसका मुख कमल के समान था जिसके रूप मकरंद का पान कर जिस जिस ने देखा जिस जिस ने उसकी ओर झांका एक झांकी ली उस बाल रूप की झांकी ली नेत्र रूप भौरे आनंद मग्न हो जाते थे महाराज उस रूप पान करते करते हम जैसे जीव और हमारी आंखें भौरों के समान उस कमल मुख वाले जो कांति वाले भगवान श्री राम हैं उनकी झांकी का दर्शन करते हुए उसके रस का करने लगी भौरों की भांति उस रस को पीने लगी यदि मन में ऐसा बालक ना बसा तो संसार में जीवित रहने का कोई लाभ नहीं है हा? मन मौन बस्यो सो तुलसी जग में फलु कौन जिए तन की श्याम सरोरुह लोचन कंजकी मंजुल ताई हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरे दमके दतिया दुति दामनी ज्यों किल के कल बाल विनोद करें अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बहरे उनके शरीर की आभा नील कमल के समान थी तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते थे धूली से भरे होने पर भी वे सुंदर जान पड़ते थे और काम देवता की महती छवि को भी दूर दूर कर देते काम देव भी उनके सामने कुछ नहीं था उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की तरह से चमक के समान चमकते थे हा? और महाराज क्या बताएं ये अवधेश के बालक चारी हाँ उस दशरथ के चार चार बालक हैं चार चार बालक हैं तुलसी मन मंदिर में बहरे हैं बोले वो कहीं नहीं घूमते जिस दिन से उसकी झांकी देखी है तुलसीदास ने उन चार बाल गोपालों की बोले वो तो मेरे मन के अंदर चारों के चारों बिहार कर रहे हैं कबहू सशि मागत आरी करे कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे अब देखो अब ये ठाकुर जी की बाल लीला ये बाल लीला है कभी चंद्रमा को मांगने की हट कर रहे हैं कबहू शशि मागत आगी हाँ आरी करे हा शि को मांग रहे हैं महाराज चंद्रमा नीचे अब चंद्रमा चाहिए मुझे चंद्रमा चाहिए चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए। प्रतिबिंब निहारी डरे हाँ कभी कभी महाराज जैसे ही कौशल्य आदि सब लेके गए उनको अरे चलो तो सही लेके एक कक्ष से दूसरे कक्ष लेके जा रही हैं उस समय पर महाराज जैसे ही प्रतिबिंब के अंदर अपने ही अक्ष को देखा अपना ही प्रतिबिंब देखा शीशे के अंदर अपने आप को ही देखा देख के रोने लगे हाँ वो बोले कौन आ गया कौन आ गया भगवान तो कृष्ण तो डरे नहीं थे कृष्ण बोले दूसरा चोर आ गया है हा? उससे बात करके तुझे माखन दूंगा मैं यशोदा को मत परंतु राम तो इतने सुशील और इतने महाराज बालकपन में है कि अपने आप को देख के ही डर रहे हैं कबू करताल बजाई के नाचत हाँ कभी कभी तो करताल ले लेके महाराज कहीं बज रहा है या बजा कोई भी बजा रहा है उसे सुन सुन के महारा नाच रहे है ताकि ता पे नाचे आ, यहाँ पे भगवान राम भी नाच रहे हैं मन मोद भरे बोले ऐसा नाच चल रहा है हाँ कि सब की सब ताली देने में लगी हुई है कर ताल हाथ की से ताली बज रही है हाँ और ताली बजते हुए मेरे भगवान वहा पे ना, नाच रहे हैं और ऐसा नाच कर रहे सबके मो मन मोद भरे सबके मन खिल गए सबके सब, सब प्रसन्न हो गए कबहू ऋषियाई कहे ठटिके पुनि लेत सोई जे ही लागी अरे अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे कभी रूठ के हट पूर्वक कुछ कहते कभी कुछ मांग मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए कोई नहीं दे रहा है महाराज अड़ जाते हाँ क्षत्रिय थे अड़ जाते नहीं ये चाहिए ही चाहिए मानेंगे नहीं हम हाँ जब तक यह चीज यह वस्तु मुझे मिलेगी नहीं मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से अड़ जाते ह्योंकि हाँ, उसके बाद फिर ठाकुर सब आती माँ आती वो कहती अच्छा चलो ले ले हल्ला मत करो चार चार को संभाल नहीं थी एक को संभालना यशोदा के लिए भारी पड़ गया हाँ गोकुलवासियों के लिए भारी पड़ गया उस ब्रज के लिए भारी पड़ गया और यहां तो एक नारायण चारों रूपों में प्रकट हुआ था एक नारायण चार रूपों के अंदर प्रकट हुआ महाराज चार चार को झेलना तो सबसे ज्यादा भारी था कथा में तो सुना है मैंने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है कभी पढ़ूंगा साढ़े सात सौ पत्नियां थी दशरथ जी की साढ़े सात सौ पत्नियां थी दशरथ जी की मैंने अभी पढ़ा नहीं है जिस दिन पढ़ लूंगा दिख जाएगा तो आंखों पे विश्वास जल्दी होगा मैंने पर आचार्यों से जरूर सुना है साढ़े सात सौ पत्नियां थी क्षत्रिय थे हा मैया कहा <laughs> सूर्य वंश को विस्तार पूरे धरा पे करो उन्होंने तो अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे उस अवधेश के चार बालक हैं बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की नेव छावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की कुंड कली के समान महाराज कुंद कली के समान ठाकुर जी की दंतावली अधर पुटों को खोलना अमूल्य मुक्ता मालाओं की छवि जैसा मालूम पड़ता था जैसे ही अपने मुख खोलते दांत दिखते थे और दांत ऐसे लगते थे जैसे मुक्ता के मोतियों को किसी ने महाराज जड़ दिया हो भगवान श्री राम के श्री मुख के अंदर हाँ उनका श्याम मेघ और ऐसा मालूम पड़ता जैसे श्याम मेघ उनका वरण तो पूरा था उनका रंग था श्याम जैसा काला और उस समय अगर किसी ने उनका मुख खुलवा दिया या उन्होंने मुख खोल दिया तो ऐसा जान पड़ता था जैसे एक मेघ घन श्याम के बीच में से किसी ने बिजली को गिरा दिया है हा मुख पर घुंगाली अलखें लटक रही हैं तुलसीदास कहते हैं मैं कुंडलों की झलक से सुशोभित तुम्हारे कपोलों आ, तुम्हारे गालों और इन अमोल बोलों पर अपने प्राणों को नौ छावर करता हूं ने, ने वो करे तुलसी बली जाऊ लला इन बोलन की। पद कंजनी मंजू बनी पनही धनु धनु ही सर पंकज पानी लिए लरिका संग खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हाट ही है अभी तक तो ये घर के अंदर थे अभी तक ये घर के अंदर है घर के अंदर ही कूदा फादी कर रहे हैं घर के अंदर ही इधर उधर डोल रहे हैं राम जी को लगा कि ये मेरे दर्शन बस घर के अंदर जितने लोग आते हैं और मिलने के लिए मेरे पिताजी से उन सब को ही हो पा रहे हैं वह सब माता है वह सब जो कौशल्या नगरी के अंदर जितने भी जीव हैं, जिनको मेरे दर्शन नहीं हो पा रहे हैं अब उनको दर्शन देने के लिए मैं क्या करूं सोचा अच्छा तो ये रहेगा कि मैं अपने इस महल से निकल के इस अयोध्या नगरी के अंदर इस अवध नगरी के अंदर अब बाहर निकलू हा गलियों के अंदर जाऊं तो कैसे जा रहे हैं हा? उनके चरण कमलों में मनोहर जूतिया सुशोभित है नंगे पैर नहीं है ब्रज का लाला नंगे चलता है।, का है चाहिए वो भी बड़े बड़े इनकी संतान है महाराज बड़ो पैसा है जी पे ज्यादा पैसा है राधा रानी के घर वालन के पास ज्यादा पैसा है नंद बाबा के पास कम है पैसा तभी वो ऐठ में रह राधा रानी <laughs> जई वजह से सत्यभामा जो है क्योंकि सत्यभामा के पास पारस मड़ी थी ना वो वहां की राधा रानी कही गई है द्वारका की तो राधा रानी सत्य है क्यों क्योंकि वो भी ऐठवे रहती हैं पर राधा रानी के पास यहाँ मान है उनके पास सत्यभामा के पास अभिमान है दोनों में अंतर है एक मान लेके व्यक्ति है एक अभिमान लेके व्यक्ति है अब वो मान कई तरीके का आचार्यों ने वर्णन करा उनके पास अभिमान नहीं है राधा रानी के पास राधा रानी मान का और अभिमान का भी अगर नाटक करना होता है तो ललिता देवी जब कह देती हैं कि सखी अब तुम नाटक करो अब तुम मान करके बैठ जाओ अभिमान करके बैठ जाओ तब ही जाके वह मान और अभिमान करके बैठ जाती हैं ललिता देवी की बात इतनी मानती है कि वह अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलना भी चाहती है ये सामने आ गए है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस मान को छोड़ दूं हाँ और उनसे बात करना चालू कर दूं परंतु ललिता सखी के आगे उनकी बिल्कुल नहीं चलती है जब तक ललिता सखी ग्रीन सिग्नल नहीं देंगी तब तक महाराज ताकत नहीं है राधा रानी के अंदर की वह कुछ भी कट जाए जब ललिता सखी को लगता है कि नहीं दोनों के बीच में यह प्रेम जो है वह पूर्ण रूप से ग्रह की वेदना बहुत आ चुकी है तब उस वेदना के बाद जो मिलन होने वाला है उसे देखने के लिए ललिता फिर ग्रीन सिग्नल दे देती है हा भैया अब मिल लो तो यहां पर हाँ वहां पे तो नंगे पैर रहते हैं वो ठाकुर पहनता ही नहीं है एक जूती पहनी थी हाँ एक बार जब गोपाल बने जब गोपाष्टमी का दिन आया तब यशोदा मां ने आके जूती पहनाई तो जूती पहनाई तो रोने लगे गोपाल की भाई मुझे जूती नहीं पहननी है बोले क्यों नहीं पहननी है क्योंकि मेरी मां जूती नहीं पहनती है बोले तेरी मां तो यार जूती पहन दो रही है यशोदा माँ बोली बोले नहीं मेरी माँ गऊ माता है जब वो जूती नहीं पहनती है तो मैं भी जूती नहीं पहनूंगा अगर जब आप उन्हें जूती पहना दो तभी मैं जाके जूती पहनूंगा और यहां पर भगवान श्री राम पद कंजनी मंजू बनी पहनी ये जूतियां पहने हुए मड़ियों से बनी हुई जूतियां पहने हुए और छोटा सा धनुष हाथ में ले रखा है छोटा सा धनुष हाथ में ले रखा अरे हमने जल्दी जल्दी में बाल लीला पे पहुंच गए असली बात तो मैं बताई नहीं अभी तो नामकरण संस्कार भी नहीं करा था <laughs> कोई नहीं कल करेंगे रामजी की राम जी कौन है रामजी का नाम क्या है किस लिए उसकी बात करेंगे तो धनुष क्यों आया हाथ में चक्कर क्या होता है कई तरीके के हमारे यहाँ पे संस्कार कहे गए हैं जैसे अन्न संस्कार कर्ण चेतन संस्कार नामकरण संस्कार तो ठीक उसी प्रकार से एक हमारे यहाँ संस्कार होता है रुचि परीक्षण संस्कार हुं? तो रुचि परीक्षण संस्कार के अंदर क्या होता है कि कई सारी वस्तुएं रख दी जाती हैं कई सारी वस्तुएं रख दी जाती हैं और बालक से कहा जाता बालक को छोड़ दिया जाता है उस कक्ष के अंदर कि आ, जाओ और तुम तुम्हें जो चीज चाहिए उसे तुम चूज कर लो तो वो रुचि परीक्षण का अर्थ ये है कि पूत के पाँव पालने में जो नजर आ जाते हैं कि जब वो छोटा सा घुटमन घुटमन चल के जिस भी वस्तु के ऊपर पहला हाथ रख देता है तो समझ में आ जाता है इसका जीवन आगे चल के यही होगा ये पुरानी परंपरा है आज भी कई जगह पे चलती है हमारे परिवारों में भी ये परंपरा आज भी चलती हुई है ये तुम थे उस समय पर जब अद्वैत का रुचि पर रुचि का करवाया था तो ये क्या है रुचि तो रुचि के लिए ठाकुर अब रामजी का रुचि परीक्षण हुआ कि इनकी रुचि कैसी है तो इनकी रुचि देखने के लिए महाराज इन्हें कक्ष के अंदर छोड़ दिया कक्ष के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई भगवान श्री राम घुटमन घुटमन चलते हुए गए जाने के बाद उन्होंने बाया हाथ धनुष और बाण पर रखा और दाइना हाथ वेद पर रखा वशिष्ठ ऋषि उसी समय बोले आज से सूर्य वंश के अंदर नई परंपरा की शुरुआत हुई है नई परंपरा क्यों क्योंकि क्षत्रिय चक्कर ये होता था जब रुचि परीक्षण करा जाता था तो धनुष बाण को बड़ा चमका के रखा जाता था हमारे यहां का कहो वो जैसे चमकदार चमक चमक गोटा वोटा लगा लुगू के ऐसा रखा जाता था चमकता हुआ हो। और दूसरा छत्र रखा जाता था छत्रियों की परंपरा होती है कि बालक को छत्र और चाहिए छत्र क्या वो कि राजा है हा? तो आज तक सूर्यवंश की परंपरा के अंदर छत्र पे हाथ रखा जाता था बालक रखता था और उस पर रखता क्योंकि ये ज्यादा चमका के इस वजह से रखे जाते थे कि व्यक्ति बालक जरा चमकती हुई चीज की तरफ जल्दी भागता है तो भैया जाके उसी को पकड़ ले थोड़ा चीटिंग चलती थी परंतु भगवान श्री राम ने धनुषाण को और दूसरा वेद को छत्र को नहीं छुआ तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आज से नई परंपरा शुरू हो जाएगी यह देखने के बाद कि सीधे हाथ में वेद है और उल्टे हाथ में इसके पास धनुष और बाण है बोले ये इसे राज्य की चाह नहीं है हाँ यह तो सत्यवादी राम होंगे मर्यादित राम होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम होंगे जो वेद की रक्षा के लिए वेद वाणी की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए हाँ ये हमेशा धनुष और बाण को उठा के रखेंगे nice. तभी से तभी से धन सर पंकज पानी लिए छोटे छोटी सी धनुषमाण हाथ में लेके चल रहे तब से लरिका संग खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हाट ही है बालकों के संग सरजू के किनारे चौराहे पर बाजार में हर गली के अंदर जा जाके खेल रहे हैं हाँ तट सो हट हाट लिए तुलसी अस बालक सो नहीं नेहू कहा जप जोक समाधि किए क्या बढ़िया बात कहिए यदि ऐसे बालकों से प्रेम ना हुआ हो तो बताइए जप योग अथवा समाधि करने से लाभ ही क्या है हा? जब उस परम परम परमात्मा जो बाल लीला में बालक बन के रूपवान सामने आ चुका है उसके बाद भी अगर उसने तुम्हारा मन नहीं मोहा और तुम अभी भी जप तप तपस्या ध्यान समाधि करने के लिए जंगलों में बैठे हुए हो हा? और उसके दर्शन करके भी वह प्रेम तुम्हारे हृदय के अंदर अब तक उद्गार रूप से नहीं आ चुका है भक्ति सागर के रूप से परिवर्तित नहीं हुई है तो ऐसे जब तप योग का किसी का भी कोई लाभ नहीं है नरव अब अब तो महाराज गाली दे रहे हैं तुलसीदास अब गाली दे रहे हैं ऐसी गालियां हमारी संत उस वाणियों के अंदर तो भर के ब्रज ब्रज भाष में तो भर भर के सबने गालियां दी हैं यहां पे तुलसीदास गाली दे रहे हैं नरवे खर सूकर सुवान समान कहो जग में फलू कौन जी बोले वो जो जिसे दिखते नहीं है भगवान राम का प्रेम देख के भी अब तक उनके हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ है वो कौन है बोले वो लोग गधे हैं हैं कुत्ते के समान है। हमारे अभी गधा, गधा, क्या कहा गधा सुअर कुत्ता ही तो कहा जाता है ना बोले यहाँ पे तुलसीदास बोले वह सब के सब तीनों के तीनों महाराज यही है और बताइए इस जग में हहु जग में फलू कौन है जिए बोले इस जग में और जीने का कोई कारण ही नहीं है ऐसी गालियां उन्होंने भी बहुत दी हैं महावाणी कार ने महावाणी कार ने भर भर के दी है ये गालियां उसमें तो भगवान श्री हमारे गोपाल भट्ट जी ने भी गालियों के बारे में बताया है कि होली के समय क्या गाली दी जाती है भगवान श्री राधा कृष्ण के बीच में गोपियों के बीच में आ, शादियों के समय गाली देने की परंपरा उत्तर प्रदेश में है मान ली अपने पंजाब में है कि नहीं, नहीं है, है। हाँ। और गालियां बहुत गंदी होती है हाँ खिचड़ी खाते, खाते हुए हाँ खिचड़ी खाए के एक हमारे अभी ये खिचड़ी खाए के कड़ी के खिचड़ी खाएके वो कड़ी का रंग ऐसा होता है ना ऐसा लगता है पतले दस्तो तो, तो महाराज सरजु वर तीर तीर फिर रघुबीरा सखा अरु सवय धनु ही कर तीर निसंग कसे कटिपीत दुकुल नवीन फवय तुलसी ते ही औसर लाव नीता दस चारी नौ तीन इक्कीस सवय मती भारती पंगु बही जो निहारी बिचारी उपमा ना पवे श्री उनके सखा और सब भाई पवित्र सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते रहते हैं ये ये देखो ये ये वाली बात ही मुख्य है आ? श्री रूप गोस्वामी जब बात करते हैं कि भगवान गोविंद कहाँ मिलते हैं अगर तुम वृंदावन जाते हो तो भगवान कहां मिलेंगे बोले केसी घाट के पास हुँ? केसी घाट के पास मिलेंगे और अगर आप अयोध्या जा रहे हो तो कहा मिलेंगे बोले सरजू नदी के पास दोनों ने पता बताया तुलसी ने पता बताया है वहां पर ने पता बताया है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एक ही स्थान है कौन सा केसी घाट के पास मिलेंगे आ, ये घूम रहे इनके हाथों में छोटे छोटे धनुष बाण कमर में तरकस कसा हुआ है और शरीर पर नूतन पीताम्बर सुशोभित है तुलसीदास कहते हैं श्री शारदा की मती उस समय की सुंदरता की उपमा भी नहीं कर सकती है मतलब सरस्वती की बुद्धि भी अगर अपनी शब्दों का चयन करने के बाद अच्छी तरीके से कैसे रूप लग रहा है उसका वर्णन कर दे बोले वह भी नहीं कर सकती है इतने रूपवान है मेरे भगवान तो इस बाल लीला की चर्चा बाकी की कई जगह पे नहीं मिलती है ये तो हमारे इस वाल्मीकि रामायण के अंदर तो बहुत थोड़ा सा लिखा है वाल्मीकि रामायण के अंदर तो अधिकतर बात कर दी है कि भैया ये राम थे ये लक्ष्मण थे ये भरत थे ये शत्रुघ्न इन चारों का जन्म हुआ उसके बाद इनका नामकरण संस्कार बारहवें दिन हुआ प्रकट होते इनका जन्म होते ही बारहवें दिन आ, शास्त्र के अंदर विधि ब्राह्मण का ब्राह्मण का जो नामकरण संस्कार है वह दसवें दिन करना चाहिए और क्षत्रिय का जो नामकरण संस्कार है वह बारहवें दिन करना चाहिए तो बारहवें दिन इन चारों का नामकरण संस्कार आ, करने का आयोजन रखा गया आयोजन रखने के लिए वशिष्ठ मुनि को बुलाया वशिष्ठ मुनि हमेशा जिस दिन से भगवान श्री राम का जन्म हुआ है तब से तैयार बैठे होते हैं घर पे कि कब जनक कब महाराज दशरथ जी सुमंत्र को भेज के मुझे बुलवा लें हाँ और मैं तो हमेशा अब दशरथ जी के उस कनक भवन में ही रहना चाहता हूं कि मुझे उन राम की झांकी के दर्शन होते रहें हमेशा जिस दिन से राम लला का जन्म हुआ उस दिन से वहीं बैठ जा गए हैं तैयार होके अपने घर पे कि कब सुमंत आ जाए और मुझे राम लला की झांकी दिखाने के लिए ले चले तो महाराज सब आ, तीनों की तीनों महारानियां बैठ गईं, दशरथ जी बैठ गए सब दरबार सज गया सब अयोध्या वासी वहाँ आ गए क्योंकि आज नामकरण संस्कार होना है मेरे उन भगवान श्री राम का वशिष्ठ मुनि को भी बुलाया गया वशिष्ठ मुनि जैसे ही पहुंचे पहुंचने के बाद सब कुछ भूल गए समाधि में हो गए ऐसी अपूर्व झांकी उन भगवान श्री राम की उन ब्रह्म की देखी और सोचने लगे तुम ही वही भगवान हो जिसकी प्राप्ति के लिए कितने हजारों करोड़ों वर्षों तक की समाधि लगाओ उसके बाद भी इस झांकी के दर्शन नहीं होते हैं और समाधि लगाई क्यों बोले वह पूर्व में ब्रह्मा जी ने बताया था कि भगवान श्री राम कैसे दिखेंगे और उनकी झांकी कैसी दिखेगी और बताया था कि तुम्हें नामकरण संस्कार करने हा? करवाने के लिए वहां पे मैं पुरोहित बना के भेज रहा हूं तू जा तो सही उस समाधि को देख उस झांकी को देख के तू सब कुछ भूल जाएगा आज उस झांकी को जैसे ही देखा हाँ, समाधि हो गए सब कुछ भूल गए और याद करने लगे अपने पिता ब्रह्मा की, की देखो पिता की बात सुन के आज पुरोहित बन गया तो कितने लाभ में हूँ हाँ, कि आज उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम के मुझे उस हाँ, बालक रूप में दर्शन प्राप्त हो रहे हैं तो अब नामकरण संस्कार की चर्चा कल करेंगे आज के लिए जय जय श्री, श्री राधे अरे मैं भूल जाऊं क्या करूँ सियावर रामचंद्र की सियावर राम चंद्र की सियावर रामचंद्र की जय राम जय श्री राधे श्याम जय अब जी, जी आज तक करी नहीं है ना पहली है है होना ना है वो पे आओ भैया श्री जतिन भंडारी जी पढ़ा रही है